गुण। गुण। C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम लंच ब्रेक भाग दो चलिए जरा हम भी तो सुनें आज क्या बाते कर रहे हैं गुड़ू और उसके दोस्त आदी आज क्या दिया है ममीने टेफिन में मैं तो आज फ्राइड राइस लाया हूँ तो पता तेरे टिफिन में आज क्या है सरप्राइज पेश है आपके प्यारे दोस्त मिठू की और सर नजराना जिसे देखकर आपके मुंह में हम्म पान आ जाएगा टन टनन चोमिन अरे मिठू तुझे पता नहीं है जंक फूड सेहत के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते तेरी जगह मैं होता ना तो मैं ये नूडल्स कभी नहीं खाता मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं अच्छा तू बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बन रहा है भूल गया लास्ट फ्राइडे तू भी नूडल्स खाया था नौसूं चूने खाके बिल्ली खम्मा नोचे क्यों भाई तुम सब ऐसे क्यों हंस रहे हो ऐसा भी के कह दिया मैंने अरे नहीं नहीं हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बॉय कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकता थैंक्स लतिका मगर जो कहावत तुमने यहां यूज की है वो जरा सी गलत है क्या कहावत मगर मैंने तो मुहावरा कहा था माय डियर मिट्ठू सोच-सोच बताना ये लाइन तुम कहां से सीख आए हां मैं वो वो ना मैं तुम सबको अपनी नॉलेज से इंप्रेस करने के लिए कुछ मुहावरे याद कर कर आया था पर लगता है जरा इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है मतलब मतलब ये कि तो कुछ कहावतें रट के तो आ गया मगर यहां आके तेरे दिमाग में पक गई कहावतों की खिचड़ी ओ नो मिटटू किसी बात को रटने से अच्छा है उसे समझ लेना जो बात एक बार समझ में आ जाती है वो फिर दिमाग से कभी नहीं जाती सॉरी दोस्तों मैं वादा करता हूं आगे से मैं हर काम रटने की जगह समझ कर करूंगा अब मुहावरे तो हम सभी जानते हैं पर ये कहावतें क्या चीज हैं सुनो मेरे दोस्त मिठ्ठू लोकोक्ति या कहावत लोगों की ही कही बातें होती हैं फिर तो मैं भी कुछ कहूंगा कहावत बन जाएगी अरे हां हां बनाया तो है भी तूने दो कहावतों का जोड़ा ओहो पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो हां हां कहावत है दरअसल मुंह बोली बातें होती है एक ने कहा दूसरे ने सुनी और फिर दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे और इस तरह कई लोगों में मशहूर हो जाती है ये बातें इसीलिए इन्हें लोकक्ति भी कहा जाता है अच्छा कहावत अपने आप में सार समेटे हुए रहती है अच्छा ऐसे कोई कहावत बताओ ना पिंकी तुमने राम और रावण की कहानी तो सुनी ही होगी रावण को मारना आसान नहीं था मगर रावण के भाई विभीषण को यह भेद पता था अरे मुझे आगे की कहानी भी पता है फिर विभीषण ने राम जी को बता दिया कि रावण को मारना कैसे है और राम ने लंका पहुंच के रावण को मार डाला मगर पिंकी इसमें कहावत कहां है ओहो क्योंकि विभीषण रावण का ही भाई था तो उस वक्त से यह कहावत मशहूर हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए ओहो अब मैं समझा जब पिछले क्लास टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आए थे ना तो इस आदि ने मेरे घर पे जाके बता दिया घर का बेदी लंका ढाई <laughs> तुम लोगों की वजह से मुझे यह भी समझ आ गया कि कहावतें होती क्या हैं अब यह भी बता दो कि मैंने कहां पर गलती की थी अरे मिट्ठू तुमने दो कहावतों को एक साथ जोड़ दिया यह कहावत है नौ सचू हे खाके बिल्ली हज को चली जिसका मतलब होता है खुद गलत काम करके सीधे बनने का नाटक करना और दूसरी कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जिसका मतलब होता है अपना गुस्सा किसी और पे निकालना ओहो अब समझ में आया मुझे ये मैं कहां पे गलती कर रहा था अच्छा अच्छा बहुत हो गई पढ़ाई की बात अब जरा अपना आलू का पराठा भी तो इधर ला हां देती देती हूं पहले तो अपना फ्राइड राइस दे एक तरफ फ्राइड राइस और दूसरी और आलू के पराठे आशु आदि के दोनों हाथों में लड्डू हैं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लंच ब्रेक भाग 2 प्रतिभागी कलाकार थे अभिनव अर्जुन तनुश्री रचना और वरुण ध्वनि अंकन बटिलेंग लिंडो और शानू मुक्सीम आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन मयंक थपलियाल तथा प्रस्तुती, C-I-E-T and C-E-R-T